लेन फाइव इनफालिका बाजार फाइव बी डायलॉग अरे शेखर तुम पालिका बाजार में क्या कर रहे हो आज स्कूल में नहीं हो आज मेरी छुट्टी है स्कूल बंद है इसलिए खरीदारी कर रहा हूँ और आप मैं तो घूम रही हूँ और साथ साथ सामान भी खरीद रही हूँ मुझको एक कमीज चाहिए कहीं नहीं मिल रही है मुझे भी बच्चों के लिए कपड़े चाहिए वहाँ कपड़ों की एक बड़ी दुकान है वहीं चलते हैं इस दुकान में तो बड़ी भीड़ है लगता है कि सेल चल रही है। कितने लोग यहाँ खरीद रहे हैं क्या तुमको यह कमीज पसंद है इसका रंग भी सुंदर है और तुम पर अच्छी भी लग रही है मुझको ये कमीज़ पसंद तो है पर नीला रंग पसंद नहीं है कोई दूसरा रंग चाहिए तो फिर मैं इस कमीज को अपने बेटे के लिए ले रही हूँ आपको और क्या चाहिए कुछ नहीं अरे एक बज रहा है मुझे देर हो रही है आज शाम को हमारे घर मेहमान आ रहे हैं मैं चलती हूँ मैं भी घर जा रहा हूँ साथ चलते हैं